श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव तथा विभिन्न साधु संप्रदाय श्री रामकृष्ण देव के मुँह से रामलला की बातों को सुनने के बाद हमारे मन में उदित होने वाली बातें हम माया मुग्ध जीव रामलला की उन बातों को सुनकर अवाक रह गए उत्कंठा के साथ रामलला की उस मूर्ति की ओर देखने लगे जिससे हमें भी कुछ दृष्टिगोचर हो सके पर हमको कुछ भी दिखाई नहीं दिया दिखने ही क्यों लगा रामलला के प्रति हमारा वह प्रेममय आकर्षण ही कहाँ है श्री राम कृष्ण देव की तरह हमारे हृदय में श्री रामचंद्र जी का भाव घनीभूत होकर हमारे भाव नेत्र कहाँ खुले हैं जिससे हम बाहर भी जीते जागते रामलला का दर्शन प्राप्त कर सके हम तो उसे एक छोटे खिलौने के रूप में ही देखते हैं और यह सोचा करते हैं श्री रामकृष्ण जो कुछ कह रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है अथवा उसका होना क्या संभव है सांसारिक सभी विषयों में हमारी यही दशा है अविश्वास का बोझ लेकर हम बैठे हुए हैं देखो ना न ऋषि ने कहा सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्तिकिंचन संसार में एक सच्चिदानंद में ब्रह्म वस्तु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है तुम जो विभिन्न वस्तु तथा व्यक्तियों को देख रहे हो उनमें कुछ भी यथार्थता नहीं है यह सुनकर हमने सोचा कि संभवतः यह ठीक ही होगा संसार की ओर हमने आंखें उठाकर देखा किंतु ढूंढने पर भी हमें एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म वस्तु का कुछ भी पता नहीं चला केवल लकड़ी मिट्टी घर द्वार मनुष्य गाय तथा नाना प्रकार की वस्तुएँ ही हमें दिखाई दी या हमने नक्षत्र विमंडित नील सुनील आकाश एवं शुभ्र किरीट हरित श्यामलांग भूधर को देखा जो आकाश को छूने की होड़ कर रहा है एवं जिसे देखकर कमलनाथ ने स्रोतश्विनी इतनी स्पर्धा ठीक नहीं है भरसना के साथ यह कहती हुई स्वयं निम्नगा बनकर उसे दीनता की शिक्षा दे रही है अथवा हमने देखा कि प्रबल वायु से प्रेरित होकर अनंत जलधि पूर्ण पराक्रम के साथ कुछ निगल जाने के लिए मानो दौड़ता हुआ चला आ रहा रहा है, है। किंतु सहस्त्र प्रयत्न करने पर भी समुद्र वह अतिक्रमण नहीं कर पा रहा है। इन को देखकर हम यह सोचने लगे कि क्या नशे में चूर होकर ही ऋषियों ने इन बातों को कहा है यदि वे यह कहें नहीं भाई यह बात नहीं है देह मन वाणी से संयम तथा पवित्रता का अभ्यास कर तुम एकाग्र चित्त बनो अपने चित्त की चंचलता को दूर करो तभी हमने जो कुछ कहा है उसे तुम समझने तथा देखने में समर्थ होगे यह संसार तुम्हारे ही हृदयस्थ भावों का घनीभूत प्रकाश है यह भी तुम्हें दिखाई देगा कि तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर नाना प्रकार के भाव विद्यमान रहने के कारण ही बाहर भी तुमको ये विभिन्नताएँ दिखाई दे रही हैं कदाचित हम यह कहें कि महाराज उदरपूर्ति तथा इंद्रियताड़ना से हम व्याकुल हैं हमारे लिए इतना समय ही कहाँ है अथवा हम यह कहने लगे कि महाराज ब्रह्म वस्तु के दर्शन के लिए आप जिन कार्यों को करने का उपदेश दे रहे हैं उनका अनुष्ठान तो दो चार दिन अथवा महीना या वर्ष में भी होना संभव नहीं है संपूर्ण जीवन में भी मनुष्य उन कार्यों को कर सकता है या नहीं इसमें भी संदेह है आपकी बातों में आकर उन कार्यों में संलग्न होने के बाद यदि ब्रह्म वस्तु के दर्शन प्राप्त न हो अनंत आनंद की प्राप्ति वंचना मात्र है ऐसा यदि अनुभव होने लगे उस समय मैं न तो घर का रहूँगा और न घाट का मुझको सांसारिक सुख से चाहे वह क्षण स्थायी हो या और कुछ वंचित होना पड़ेगा और मुझे आपका अनंत सुख भी नहीं मिलेगा तब क्या होगा नहीं महाराज यदि आपको अनंत सुख का आस्वाद प्राप्त करना हो तो ठीक है आप ही शिष्य परंपरा परम्परानुसार उसको आनंद पूर्वक भोगते रहें हमें रूप प्रसादी से जो प्रत्यक्ष सुख मिल रहा है उसे ही भोगने दीजिए नाना प्रकार के तर्कयुक्ति चालाकी चतुराई के द्वारा हमारे इस भोग को नष्ट न कीजिए पुनः देखो विज्ञानवेत्ता ने आकर हमसे कहा यंत्र की सहायता से मैं तुम्हें यह दिखा रहा हूँ कि एक सर्वव्यापक प्राण पदार्थ लकड़ी ईट सोना चांदी वृक्ष लता मनुष्य पशु सभी के भीतर समान रूप से विद्यमान रहकर विभिन्न प्रकार से प्रकाशित हो रहा है हमने देखा कि सभी में प्राण स्पंदन का अनुभव हो रहा है हम कह उठे वाह वाह आपकी बुद्धि तो बहुत ही विशाल है किंतु केवल इस ज्ञान से लाभ ही क्या है यह बात तो शास्त्रकर्ता ऋषि वर्ग बहुत पहले ही कह गए हैं अंत संज्ञा भवत्य सुख दुख समन्वता वृक्ष प्रस्तरादि जड़ पदार्थों में भी चेतन विद्यमान है उनके अंदर भी सुख दुख की अनुभूति वर्तमान है भेद इतना ही है कि आप इस समय उसे दिखाने में समर्थ हुए क्या आप यह बता सकते हैं कि उसकी सहायता से हमारे रूप प्रसादी भोगों में कुछ वृद्धि भी हो सकती है तब तो हम जाने विज्ञान वेदता बोले क्यों नहीं होगी अवश्य होगी यह देखो विद्युत शक्ति के द्वारा देश विदेशों के समाचार कितनी सुगमता से प्राप्त होते रहते हैं वाष्प शक्ति की सहायता से रेल जहाज कल कारखाने आदि चल रहे हैं इससे वाणिज्य व्यापार के द्वारा भोग के मूल अर्थार्जन की कितनी सुविधा हुई है विस्फोटक पदार्थों के निगूढ़ रहस्य के ज्ञान से बंदूक तोप आदि का निर्माण हुआ है इससे भोग सुख के बाधक शत्रुकुल का विनाश कितना सहज हो गया है इसी तरह आज तुमको जो सर्वव्यापक प्राण शक्ति का परिचय मिला आगे चल इससे भी तुम्हें कुछ न कुछ सुविधा अवश्य प्राप्त होगी तब हमने कहा ठीक है किंतु जितना शीघ्र हो सके इन नवीन आविष्कृत शक्ति के प्रयोग द्वारा जिससे हमारे भोग सुख की अभिवृद्धि हो इस बात का ध्यान रखकर आप अवश्य ही कुछ न कुछ तैयार कीजिए तब समझेंगे कि आप वास्तव में बुद्धिमान हैं वेद पुराण वक्ता ऋषियों की तरह नशे में चूर होकर आप बातें नहीं बनाया करते हैं यह हमारी विचारधारा को समझ कर ने कहा तथस्तु